विचार चल रहा था भाई के बारे में जैसे कि भाई धर्म धर्म भी हमेशा कार्य में साधारण कारण माना गया है जैसे अग्नि में ऊर्ध ज्वलन है वायु में क्रिय गमन है अणु और मन आदियों में जो कर्म है ये सारे चीजें अदृष्ट के वजह से हुआ धर्माधर्म के काम जैसे वहाँ पर आए तो आपको मालूम होगा याद होगा प्रकृति में कि भाई फूल में छेद क्यों नहीं हो जाते हैं उसके गंध के परमाणु उड़ रहे हैं कपूर के भी कपूर के भी उड़ रहे हैं वो नष्ट हो जाता है फूल में छेद नहीं होता और कस्तूर से निरंतर उड़ते हैं वो घटता कभी नहीं नष्ट नहीं होता ऐसे क्यों कोई वस्तु कोई अलग अलग तरीके से हम अनुभव में आ रहा है तो उसे कारण हमें बता दी पुरुष का अदृष्ट के वजह से ही है जिसके आदृष्ट में जितना भोग है वजह से बनेगा होगा आप जितना भी सुगंध लगा लो कुछ भी कर लो आप ट्रेन है जा रहे हैं आप ट्रेन में ऐसे रास्ते से निकल रहे जब चार दुर्गंध होता है सुगर फैक्ट्री का दुर्गंध आ रहा है और चीज के दुर्गंध के नाले उसके ऊपर से पार हो रहा है तो गंध आएगा कई बार हमने देखा है, होते है। आपके भोग जितने दूर तक जाएं तो, तो लेना ही पड़ेगा इसलिए कहते सब अदृष्ट की वजह से श्वास संयुक्त ये वह आश्रिया क्रियाम जनिय अन्यों ने भाव विरोध क्रिया हेतु गुणवत्ता गुरुत्व आत्मा में विभुत्व का सिद्धि करने के लिए अनुमान ऐसे करते हैं विवादास्पद जो अदृष्ट है स्व संयुक्त होकर के ही अंतर में क्रिया को उत्पन्न किया करती है स्व संयुक्त होते हुए जो आश्रयांत्र दूसरे आश्रय में क्रिया को पैदा करे, वो कहा रहती जीवात्मा में स्वश्रय हो गया जीवात्मा स्व हो गया दृष्ट उसका आश्रय जीवात्मा उससे संयुक्त ये परमाणु आदि संबद्ध उन आश्रयांत्रों में वो क्रिया को पैदा कर देती है इसलिए आपको वैसे व्यवहार हो जाता है इसकी सामने आप जा रहे हैं आपको क्रोध आ अंदर में अदृष्ट आपके अंदर है आपकी जीवात्मा में है न्याय सा जीवात्मा में रहता है पुण्य पाप धर्म बुद्धि में नहीं यहां तो जीवात्मा में तो जीवात्मा में आपकी ही जीवात्मा में विद्यमान आपके पाप के विषय क्या होता है स्व गया पाप उसका असर है आप ठीक आपसे संयुक्त है सामने वाला वस्तु उससे गालिया मिलेगा आप आप, तो आप, आप आप आप हैं हैं हैं, अंदर पुण्य पुण्य पुण्य का आप है। का आश्रय आश्रय आश्रय आप आप संयुक्त दूसरा अंतर, आपको फूल की माला पहना रहा है सत्कार कर रहा है मैंने आप ही क्या संयुक्त होकर के अगले में क्रिया होती है इसे हमें जो गाली मिल रहा है या हमें जो हो रही है प्रशंसा मिल रही है हमारे साथ धोखा हो रहा है हमारे साथ अन्याय हो रहा है हमारे साथ जो भी हो रहा है उसका मूल कारण विचार करके देखो तो अपने अपने इसी और का नहीं। <laughs> अगर नहीं समस्या समाधान हो जाएगा जैसे बार बार मैं कहता तो, हूँ जैसे कोई आगे के कहते हैं वो हमें परेशान कर रहा है वो हमें परेशान कर रहा है इस बार शुरू शुरू में जब आश्रम हुआ और कुछ लोग इकट्ठे हुए थे यहाँ पे उन्होंने बड़ा विवाद किया आपस विद्यार्थियों लड़ाई झगड़े हो गए होते विद्यार्थियों में तो यहां पर बैठक हुई सब वो हो ये वो हो हल्ला मचा और अंत में जो हमने उनको कहा एक को जब प्रॉब्लम इज यू दोल्यूशन इज यू तू ही समस्या है और समाधान भी तू ही है इनमें किसी में कोई दोष नहीं तुम्हारे अंदर ही ऐसा कर्म है जिसे अनावश्यक अधिक अपेक्षा कर रहे हो और तो पूरा नहन पर भड़क रहे हो ये तुम्हारे कर्म का है। तुम्हारे साथ कोई व्यवहार दुर्व्यवहार हुआ है वो तुम्हारे वजह से ही हुआ है तुम ये बात समझोगे नहीं तब तो दूसरों में दोष देखोगे दूसरों को दूसरों से राषद द्वेष करोगे दूसरों से लड़ोगे दूसरों के खिलाफ शिकायत करोगे सब कुछ अपने अंदर दोस्त देखते तो मेरे अंदर कुछ कमी है जिसको चलो मेरे साथ ऐसे वार कर रहे हैं सब मिलकर के मेरे पीछे पड़ रहे हैं दो ही तरीका है या तो अपने अंदर के भी पापा जी को स्वीकार करो या देख करो ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है देखना चाहते हैं कि क्या है टिकेगा कि थीक नहीं टिकेगा थी। जैसे हमारे पीछे सारे विद्यार्थी पढ़ गए तो थे बंगाली ज्यादा थे भगावे को बनारस है किसी तरह से ये जब से है हम लोगों का तो कोई पूछता ही कोई वैल्यू नहीं ये टॉप पे पहुंच गया झटपट तेजी से पढ़ लेता, हैं पांच पांच पाठ पढ़ता है तटियां पढ़ा, पढ़ाता भी है पता नहीं कब तैयार करता है क्या दिमाग है इसकी भगावस को हम यही सोच थे बनवास पता नहीं याद तो मेरा कोई पाप है हमें बनारस को टिकने में शांतिपूर्वक पढ़ने नहीं देना चाह रहा है यह विश्व भगवान हमारी परीक्षा लेने देखते हैं कितना टिकता यह भागता है छोड़ करके कहीं और सुविधा का खबर भी दे रहे हैं वहाँ बढ़िया पढ़ाई होती है वहां चलो वहाँ सारी व्यवस्था है रोज भंडारा होता है सुबह शाम इधर से तो चार तरफ से टेंशन दे रहे हैं प्रताड़ना कर रहे हैं और उधर जो है लालच दे रहे हैं चल उधर लोप दे रहे हैं उधर चल वहां बढ़िया है तो हमने यही सोचा विश्वास कुछ भी कर लो जब तक हमारी इतनी पढ़ाई पूरी नहीं हुई हम भले यहाँ पर तुम्हारे घाट पर बैठे पढ़ लेंगे हम बनास तो नहीं छोड़ेंगे पूरी हुई उसके बाद सारी व्यवस्था में मिली सबको छोड़ गया दृढ़ संकल्प ने काम किया यही बात संकल्प में भी साधना किया करो दृढ़ संकल्प ज्ञान किए करो का व्यवहार किए नहीं दे ना साधन भी थोड़ी दे तो ये तो साधन नहीं ना, तो नहीं? साधन नहीं। ये साधन है है है है ये पर महत्व नहीं देना क्योंकि चीज़ उस कर, बार बार ही कहते हैं एक व्यावहारिक कोई समस्या आती है उसके लिए हम संकल्प समस्या दूर करूंगा आप मुझे गारंटी दीजिए दोबारा व्यवहारिक समस्या नहीं आएगी मैं उसके लिए भी संकल्प कर दूंगा गारंटी तो दो आप गारंटी दे नहीं सकते क्योंकि आपको पता नहीं हमारे में और कितने व्यावहारिक समस्या आने वाले हैं। सिर्फ व्यावहारिक समस्या का समाधान के लिए तो साधन कुछ नहीं है यहाँ क्या साधन है बताओ क्या है ये तो पर बात गलत हो गई नहीं वही तो बात हो ले बात गलत हो गई ये मुक्ति का साधन नहीं बल्कि यहाँ पर भी समस्या आती है फिर भी आप दृढ़ रह सके बहुत ज्यादा श्रेष्ठ इस समस्या घिरी रहने दो उसमें भी अपनी ब्रह्मा का बना सको वो सबसे बढ़िया इसके लिए संकल्प हमें नहीं करना है आपने एकांत का संकल्प किया वो अच्छा है वो मोक्ष मार्ग के लिए थी, अब एकांत में आने के बाद भी कोई समस्या आ रही है इसका मतलब आपकी मुक्ति में प्रबल प्रतिबंधक है उसके सामना उसको संकल्प से हट भी हटा भी दोगे फिर बन थिक आएगा। थिक। फिर आएगा वो छोड़ेगा नहीं ब्रह्मा जी कोई बात नहीं बेटा अब तो टाल रहा है ना संकल्प से अभी तेरी मुक्ति तो हुई नहीं ज्ञान तो हुई नहीं ज्ञान होने के पुरुष ऐसे बना देंगे ये तेरे को दस जनवर ला देगा तो क्या कर लो इन चीजों में विवेक इस तरह से करो प्रयोग करो कि यह हमारी परीक्षा हो रही है हमारे मुक्ति मार्ग का प्रतिबंध साधन भी बन गया मुक्ति मार्ग एकांश चाहते एकांत मिल गया जमीन जैसे चाहे वैसे मिली गंगा तट मिली सब कुछ मिला अब फिर अब परीक्षा हो रही उसको हम संकल्प में टालेंगे फिर गलत हो फिर अगले जन्म का कारण हमने बना लिया दर्द हो इसलिए या तो भोग से दर्द करो तप तो से दर्द करो तो तो या से दर्द अपनी यही साधना है सहन कीजिए इस चीज को और ज्ञान का अभ्यास काट दीजिए ज्ञान से नष्ट होना चाहिए ज्ञान अग्नि दंड सारे युग पर चले वाले हाँ युग पर चलने चाहिए तीनों पर तभी आप साधना में सही ही चल पाएंगे तो अदृष्ट है यही संयुक्त स्वश्रयुक्त में क्रिया पैदा करती है क्यों अन्योन्य भाव का विरोध क्रिया हेतु विरोधी क्रिया का हेतु गुण होने से क्रिया का कारण गुण कौन है अदृष्ट धर्माधर गुरुत्वादि के समान अनुमान के ग्र सिद्ध कर देते हैं सकल कार्यों के प्रति अदृष्टकार अतएव पुनर्जन्मा जो होता है उसके पीछे भी आते आपका व्यापक नहीं मानोगे तो ये व्यवस्था नहीं बनेगी को व्यापक मानना पड़ेगा इस तरह से उन्होंने अनुमान के द्वारा उसको सिद्ध कर रहे हैं प्रस्तुत किया दीदी का दीदी की टीका है गोविंद की कहानी पहले सुनाया था एक बार बहुत बड़े विद्वान न्याय थे उन्होंने भी अपने मंगलाचरण में कहते भाई इसके लिए एक ही रास्ता है हमारे मुक्ति का ईश्वर को प्रणदान करना उनका मंगलाचरण है ओम नमः सर्वभूतानि विष्टभ्य प्रतिष्ठ बोधाय पूर्णा परमात्म अखंड आनंद बोधाय पूर्णानंद परमात्मा पूर्णाय परमात्मा पूर्ण है ऐसा जो परमात्मा आनंद और बोध रूप अखंड आनंद और अखंड बोध रूपा है और सगल भूतों को अपने में जिसने धारण किया है ऐसा जो ईश्वर वह ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूं मैंने आत्मा दो प्रकार का जीवात्मा परमात्मा इसके लिए दीदी का आदियों का मंगलाचर प्रमाण है कि परमात्मा जीवात्मा से अलग सिद्ध होता है है और तो ही ऋग्वेद में में से सकाया। है ना इसमें है है ईश्वर और जीव दो आपके हृदय में विद्यमान है गीता में भी गाय ईश्वर सर्वभूतानी ब्राह्मण स्वभूतान इंद्र रूणा ने माया अठारह इकसठ में और भी ऐसे बहुत सारे मंत्र दयावा पृथ्वी जनीन देव ये कह ईश्वर से कर्ता भुवन से गोपता ईश्वरम उपासित यह सर्वज्ञ सी स सर्वाधिपति सर्वलोकपाल इत्यादि अनेकों मंत्र इस प्रकार के मंत्र मतलब। इसकी ज्ञान अमय तपह स्व काम है तप बहुशम प्रजा ये य इत्यादि ईश्वर के बारे में अनेकों वचन नहीं जाते हैं इसे जीवात्मा परमात्मा दो प्रकार का मानते हैं और परमात्मा में नित्य ज्ञान नित्य इच्छा नित्य प्रयत्न इन्होंने सिद्ध कर लिया है तत्व ज्ञान मोक्ष दशा में ये जीवात्मा अशरीर हो जाता है चांदी में एक अशरम संतम न पुन्या पुण्य स्पृशतः चांदी में का है इसलिए जीवात्मा का दो दशा मानते हैं ये लोग नहीं है एक लोग एक संसार दशा एक मोक्ष दशा संसार दशा में ऐसा शरीर होता है जिसे लेकर का प्रतिशत भिन्नम जीवात्मा को कहा और मोक्ष अवस्था में तत्वज्ञान साध्य मोक्ष दशा में अशरीरी होकर जीवात्मा रहता है परमात्मा से अलग ही रहता है परमात्मा से जीवात्मा की शरीर होता भी इनका कहना है जैसे आकाश का अनेक व्यापक वस्तु अनेक माना आपने आत्मा भी व्यापक है आकाश भी व्यापक है काल भी व्यापक है दिशा व्यापक है सब रह रहे नहीं एक साथ आत्मा में अनेक जीवात्मा आत्मा व्यापक होते एक साथ रहने क्या आपके मत से कोई अच्छा भी जीव तो परमात्मा अलग ही रह जाए व्यापक रह जाए सर्वोक रह जाए तो क्या आपकी बार बारेगी बस हम लोगों के हिसाब से बार बार निसाब से कहते तो बार बार आएगा नहीं वो ठीक है बोला नहीं की परमात्मा है परमात्मा की मर्जी होगी अनाज एक आदमी भी कुछ नहीं था आपकी आत्मा में कभी घुसाया उस परमात्मा ने ही और फिर आपको भेज दिया था संसार में अब आप बेड़ा पर श्रम कर वापस जरूरत पड़ेगी फिर भेज देगा क्या कर लोगे फिर फिर फिर फिर। क्या आप परमात्मा तो नहीं हुए ना समस्या तो इनके यहाँ आप परमात्मा नहीं हो रहे हैं तभी समस्या बन अब्रम में आभ्रम हो जाते समझ वेदांत और न्याय में फर्क है की बात याद है इस दर्शन तो नहीं हो। नहीं हो बिल्कुल बिल्कुल आपने एक बार मान लिया उसको नित्य करके फिर आप उसको अनित्य कैसे कर रहे हैं प्रकृति नष्ट हो जाएगी शांति भी कैसे कह सकता है जिसको तो उन्हें नित्य कह दिया है वो और अब गए फिर क्या नष्ट हो जाए नहीं सकता इसे मतों के जिसको ले करके आत्मा को अनेक आप मान रहे हो शरीर का लक्षण क्या है किसको शरीर का तो देखिए भोग अंत्या शरीर होता हुआ, जब भोग ने उसका नाम विचार आएगा, इससे पहले भोग भोग कर किसको कहेंगे? सुख कार वो हो रहा है या दुख कम हो रहा है इसका नाम भोग है। सच यदिन्न आत्मनि जायते तद भोग तद जिससे अवच्छिन्न होकर जिससे अवच्छिन्न होकर आत्मा तो व्यापक है आत्मा सर्वत्र हो रहा है फिर तो भोग तो सर्वत्र हो जाएगा इसलिए जिस शरीर से अवच्छ शरीर का लक्षण कर लेना जिससे अवच्छिन्न होकर आत्मा में भोग का अनुभव होता है उसी का नाम शरीर यद अवच्छिन्न आत्म नहीं जाए तो सब होगा वह भोग जिससे अवच्छिन्न होकर के आत्मा में उत्पन्न हुआ करेगा वह जो चीज का नाम ही भोग कार्य तदेव शरीर उसी का नाम शरीर दूसरा दर्शन कर रहे हैं सूत्रकार क्या पर एक एक दस ऐसा सूत्र शरीर का सूत्र वहां पर आया न्याय दर्शन में चेष्टाश्रय होगा शरीर चेष्ट आश्रय होगा शरीरम चेष्टा का आश्रय का नाम भी शरीर चेष्टा किसे कहते हैं हिताहित प्राप्ति परिहार अर्था क्रिया न तो हित प्राप्ति और अथवा अहित के परिहार के लिए जो क्रिया होती है उस क्रिया का नाम ही चेष्टा इसलिए क्योंकि न्यायिक लोग दो प्रकार के चीज बांधते दो भेद बांधते हैं स्पंद और क्रिया दो अलग क्रिया से परिणाम होता है स्पंद से परिणाम नहीं होता ये इनका मानना है तो सत्ता सप्ताह नहीं सत्ता नहीं। ऐसे हिला कोई चीज इसे कोई परिणाम नहीं हुआ कोई फलात्मक कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता जब क्रिया होगी तो वह फलात्मक कार्य दिखेगा आपको जैसे आपने जलाया आपने कोई लकड़ी जलाई क्रिया हुई उसे फलात्मक आपको कुछ मिलेगा ने रोटी पका कुछ हुआ नहीं न न स्पन्द क्रिया का ही विशेष रूप है इसे दो नाम नहीं दे दिया कर्म बोलते नाम कहते क्रियाओं को कर्म कर्म दो प्रकार का है एक स्पंद क्रिया स्पंदात्मक कर्म क्या है वह है जिसका कोई फल नहीं होता लेकिन कर्म कर्म है हुई क्रिया इन फल रही और दूसरी को बोल दो उसको क्रिया नाम बोल दिया उस कर्म को क्रिया नाम से कहते जिसका उत्तर काल में फल आपको प्राप्त होता है और उस कर्म को स्पंद नाम रख दिया जिसका उत्तर कोई फल आपको नहीं आता इसलिए कहते हैं कि उनकी परमाणुओं में नित्य स्पंद रहता है लेकिन दृढ़ नहीं बनता परमाणु का स्वभाव वो हिलते रहेगा अपने जगह पर हिल रहा है घूम भी रहा है लेकिन वो चलता नहीं होती हो जाए, जाए।, बन जाए।, जुड़ जाए। एक क्रिया हो में तो जाएगी जुड़ेगा हो हो तो जा नहीं, रहा। जुड़े नहीं किसी जैसे क्या करते है? प्रकृति में सत सत का परिणाम हो रहा है रज, परिणाम हो, तं, हो रही है परिणाम तो हो रही है लेकिन वो कोई फल नहीं पैदा कर रहा उसको क्या बोलते वो साम्य अवस्था बोलते परिणाम तो है वो फल परिणाम है स्वस्वरूप आकार परिणाम है स्व स्व आकार परिणाम सत, सत्व सत्य ही बन रहा है कुछ और नहीं बन रहा मैं दूसरे से मिलजुल कर कुछ और नहीं हो जा रहा सभी हो रहा है वैसे प्रजाजी हो रहा है तम तम यह हो तो कर रहा है, उसको साम्य अवस्था परिणाम होते भी वो तत्वांतर नहीं वहां फलांतर उत्पत्ति नहीं वैसे इनका कहना है परमाणुओं में स्पंद हो रहा है वजह से कोई तत्वांतर पैदा नहीं भी कुछ नहीं पैदा होता इस से जो स्पंद जो विशिष्ट रूप धारण कर जाए क्रिया करता है परमाणु दूसरे से जुड़ जाएगा इसे निष्फल क्रिया को स्पन्द कह लो सफल क्रिया को क्रिया ये नहीं क्या दो भेद है उसके कार्य जो क्रिया हित का प्राप्ति और हित का परिहार के अनुकूल है उसका नाम चेष्टा है और नहीं है न तू स्पन्द मात्र शब्द का प्रयोग कर दिया ताकि तो बताने के लिए यह वेद भेद हम लोग मानते हैं अंत्यवयव का लक्षण क्या किया मूल में अंत्यवय का लक्षण समझना पड़ेगा अवय जन सदी लिख लो अवयचन्य सती अवयवी अचानक अंत्यावयी अवयवी अचन कह अवयचन्य सती अवयवी अचनक अंत्यावयी ऐसे भी अवयव है एक मिलकर के अवयवी को पैदा किया यह अवयवी क्या है एक दूसरी अवयवी को पैदा करना है नहीं। जैसे अंगुली अंगुल मिलके एक हथेली अपने नाम रख दिया इतना एक अवयव भी अपने आप में है इन अवयवों से मिलकर के और ये अवयव क्या कर दिया एक हाथ रूपये अवयव के एक अवय एक अवय दो तीन अवयव मिल ऐसा रहे, ये अवयव ये भी एक अवयव अवैवी है यहाँ से भी, ये भी अपने एक अपने आप में एक अवयवी है ये भी एक अवय भी, भी, भी है तीनों अवयव मिलकर के एक हाथ रूपये अवयव बन गया ये अवैवी है हाथ भी अवैव हो गया इसके दृष्टि ये अवयवी ने क्या कर दिया एक और अवैवी को पैदा कर दिया शुरू में कुछ होते हैं, उन से एक अवैव बना वो फिर और भी और भी अव तीन चार अवैध मिलकर एक और अवैवी बन गए और इसे भी परंपरा चलते रहता है एक भी दूसरा भी को पैदा कर रहा है लेकिन ऐसा भी स्थिति आती है जहां और अवैव भी पैदा नहीं होंगे आगे जैसे हाथ वगैरह अवयवी हैं ये सारे अवयव मिलकर के शरीर को पैदा कर दिया और ये शरीर से कोई और अवयवी पैदा नहीं हो रहा है अनेक से पैदा हुआ ही है कैसा है अवयवी अनेक अवयवों से पैदा हुआ और यह अवयवी से कोई और अवयवी अंतर दूसरी अवयवी पैदा नहीं हो रहे हैं इसलिए शरीर को क्या हम कहेंगे अंत्यवयवी अवय जन्य सती अवयवी अजन कहा ये अवयवी अजनक कहा इतना ही लक्षण होगा आकाश आदि में अति व्याप्ति आकाश आदि में अतिव्याप्ति वो भी अवय अंतर को पैदा नहीं करते ना आकाश काल उनका कोई कार्य है नहीं उनमें अतिव्याप्ति हो जाएगा इसे अवयव जन्यत्व कह तो आकाशवादी में अति व्यक्ति लेकिन अवय जनित नहीं कहोगे तो कपाल आदि चला जाएगा वो भी अवैव अवयव्य है।, है वो, वो। उनमें अवैवजनक है और कपाल क्या है दूसरे अवैव का जनक होता है इसे उनमें अत्यवति निवृत्त हो जाएगा इस तरह से प्रतिकृति को भी समझ जाएगा अवैव जन सती अवैव अजनकत्व अंत्यावय अवय का लक्षण क्या कोई पूछेगा तो क्या कहूंगा अवयवी आत्मक द्रव्य समवाय कारणम अवय अवैव आत्मक अवयवी रूप जो द्रव्य है आत्मक द्रव्य समवाय कारणम द्रव्य का समवायि कारण उसका नाम अवय कोई भी अवयवी द्रव्य है कोई भी अवयवी द्रव्य है उसका समय कारण कौन होगा अवय ही होगा इसलिए अवयव का लक्षण सीधा बन गया इन्होंने अवयवी द्रव्य समय कारणत्म द्रव्य समय कारण अवय अवैवात्मक द्रव्य जो है उसका समय कारण नाम अवय होता है चेष्टा इंद्रियाम शर्तम करके न्याय सूत्र एक एक ग्यारह है एक एक दस यानी एक एक ग्यारह इंद्रिय निरूपण, इंद्रिय का निरूपण करें hmm. शरीर संयुक्त ज्ञान करणम इंद्रिय का लक्षण क्या है तीन भाग में भाग्य पहला विशेषण है शरीर संयुक्तम, दूसरा विशेषण है ज्ञान करणम ज्ञान का जो करण हो और तीसरा है वो अतिंद्रिय होता है शरीर संयुक्त ज्ञान करण तिस्ती इंद्रिय लक्षणम्। स्वयं मूल कार देखिए अत इंद्रियम कुछ उच्रिये अत बहुत सारी चीजें आपने गुरुत्व को भी देखा गुरु तु को yes, <hans> <गुर्था> yes, देखा गुरु को गुरु सुना है yes, कोई देख नहीं सकता आप भार भार आपने एक अनुमान करते भारत है ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा होगा तो एक ग्राम होता है दो ग्राम तीन ग्राम सौ ग्राम हजार ग्राम एक किलो दो मैंने न्यूनतम जो चीज कोई नीज आप एक करके मान लेते एक ग्राम एक एम एल है ना एक मिली आपने मान लिया इतने का नाम न्यूनतम चीज है वो एक है फिर तो आपकी मान्यता के आधार पर उसी गुणा करते जाएंगे तो आप क्या मात्राएं जाएगी इन वास्तव में क्या है गुरुत्व इसको दिखाई नहीं देता धर्म धर्म इसको दिखाई नहीं देता आकाश काल का इसको दिखाई नहीं देता ये सब अतिय वस्तु है उनमें आपका लक्षण गया कि नहीं गया आप अतियव मित्र लक्षण करोगे इन सभी में अत्याप्त हो जाएगा वही करसंग अत इंद्रियम इंद्रियमित्रक्षण कालादि में भी चला जाएगा उसमें अति निर्माण कर लिया क्या ज्ञान करणम कर दिया अब कालादि क्या है ज्ञान के साधारण सकल कार्य वृद्धि साधन कारण है ज्ञान के भी साधारण कारण है कर्ण तो नहीं हो सकता और कर्ण कौन है असाधारण कारण असाधारण कारण करणम है तो भी क्या होगा तथा इंद्रिय निकर्षण संघर्ष इंद्रिय निकर्ष में अति व्यक्ति हो जाएगा वह निवारण करने के लिए शरीर संयुक्तम विधि शरीर संयुक्त ज्ञानकर्णम अति इंद्रियम इंद्रियम के लक्षण बन गया कालादि ज्ञानकर्ण जैसे नहीं है उसी प्रकार से शरीर संयुक्त नहीं है सन्निकर्ष इंद्रिया संिकर्ष है वो शरीर संयुक्त नहीं होता और जो शरीर में संयुक्त रह जाए वो इंद्रिया इस से प्रकृति उन्होंने कर दिया और आगे कहते मान लो कि शब्द आता शता शरीर संयुक्त ज्ञान करण इन दो को ही रख लो तो क्या होगा शरीर संयुक्त ज्ञान कर्ण इंद्रिय उच्च माने आलोक आदि प्रसंगो जो शरीर संयुक्त हो भी है आलोक जो प्रकाश है प्रकाश कैसा है शरीर संयुक्त हो जाता है ज्ञान का कर करण भी है उसमें अत्यर्थ हो जाएगी वो अत्य निवारण करने क्या कहा अतियोत्तम विशेषा दिया और वो क्या है इंद्रिय ग्राह्य आलोक जो प्रकाश है चक्ष ग्राही है अतियो नहीं है इसलिए उसमें अत्यक्ति निवृत्त हो गया उत्तम इंद्रिय मिटि आलोक का दर इंद्रिय तो प्रसंगम अतियमिति तानी शठ और वो इंद्रिया हमारे दर्शन में छह माने गए हैं पंच ज्ञान श्रोत्र है और मन को। कौन से कौन से हैं घृण इंद्रिय रसन इंद्रिय पग इंद्रिय स्रोत इंद्रिय और मन मनासी तत्व गंधोपलब्धि साधन इंद्रियम घंध की उपलब्धि का साधन इंद्रिय का नाम घर है नाग्रवर्ती कार्रभाग में तंधवत् और वह घ्राणींद्रिय पार्थिव है क्यों गंधवत्थ हेतु दिया गटवत् दृष्टान्त गंधवत्व गंध ग्राहकत्वाद गंधवत्व तो कैसे सिद्ध तो कर दिया आपने उसको कैसे पता चला आपको गंध वाली है ग्रहण इंद्रिय कहते इसलिए पता चला कि गंध को ग्रहण करता है यदि स्वयं गंध वाला न हो तो गंध को कैसे ग्रहण करेगा गंध वाला ही गंध को ग्रहण कर सकता है अतः वह ग्रहण इंद्र गंध वाला है भी यद इंद्रियम रूपाशी पंच सुम्यम गुण ग्रहण नीति तद इंद्रियम तदगुण संयुक्त बना लेंगे हम कि जो इंद्रिय रूपा पांच में से जिस गुण को ग्रहण करता है वह इंद्र निश्चित रूप उस गुण युक्त तो माना पड़ेगा यथा चक्षु रूप ग्रह कम रूप वैसे चक्षु रूप ग्रहण करने वाला होने से वो तो खुद भी रूप वाला माना जाता है ठीक उसी प्रकार इंद्रियों में भी समझ लेना चाहिए गंध उपलब्धि का साधन होने से यह ग्रहण इंद्र भी गंधयुक्त है अत पार्थिव खड़ी सिद्ध हो जाएगा गंध ज्ञान साधन इंद्रियम ग्रम ये चन्नी ज्ञानम तत्त इंद्रियजन्यम जो जो चन्नी ज्ञान होता है वह निश्चित रूप इंद्रियजन्य ही होता है स्मृति ज्ञान भी इंद्रियजनी है जन्य ज्ञान तत्त जन्य प्रत्यक्ष के समान जन्य प्रत्यक्ष समान ऐसे भी अनुमान करके स्मृति ज्ञान को भी इंद्रिय परंपरा है ना कि स्मृति कैसे पैदा हुआ संस्कार से संस्कार कहां से है अनुभव से अनुभव कैसे इंद्रियों से ठीक है नी इसीलिए स्मृति को भी सीधे हम इंद्र जैनिक कोई दोष नहीं है कहते हैं ये गंधों के लिए सात साधन को इंद्रिय ग्रहण है इसी प्रकार से साधन कहते हैं जीवाग्रवर्ती है उसमें रूपा से पांच के बीच में से रस कोई अभिव्यक्त अभिव्यंजक अभिव्यक्त करता है वो का ही प्रकाशन करता है इंद्रिय लालावत कह दिया लाला लाला मैंने कौन सेठ जी लाला किसमु कह दिया संस्कृत में जो मुँह में लार निकल रहा है जो पानी लार निकलता है उसके समान लाला लाड़। लाड़। वो इतना ही फर्क है